ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण के संबंध भाष्य का विचार संपन्न हुआ इस अधिकरण के विषय संशय को टीकाकार ने बताया था संशय तो है जगत का कारण विषय है और संशय है जगत कारण अचेतन है कि चेतन है पूर्व पक्ष को भगवान भाष्यकार ने बताया भाष्य में साख्या त्र संख्या प्रधानमंत्रिगुण अचेतनम जगत इति मन्यमाना आहु यहाँ से लेकर के प्राप्ते यहाँ तक पूर्वपक्ष हैं न असत एकात्मक ब्रह्मण जगत कारण ब्रह्मण न ऐसा ये पूर्वपक्ष हैं प्रधान ही जगत का कारण हो सकता है ब्रह्म नहीं और प्रधान जड़ है का अर्थ निकला सांख्यो का मानना है जगत का कारण अचेतन है प्रधान तो इतम प्राप्ते इदम सूत्रम आरभ्य तो इस प्रकार जगत कारणम जड़ प्रधान ही है ऐसा पूर्व प्राप्त होने पर इस अधिकरण का आरंभ भगवान वेद व्यास के द्वारा किया गया ईक्सतेर नाशब्दम ये जो इस अधिकरण के सात सूत्रों में से प्रथम सूत्र है सिद्धांत का सूत्र है पूर्व का निराकरण करता है ये सूत्र तो सिद्धांत सूत्र का अवतरण लिखते हैं टीकाकार व्रत कथन पूर्वक तो ब्रह्मण कारणत्व स्मृतिपादे पदे समर्थ्यते स्मते नहीं तो ब्रह्मण कारणत्व स्मृतिपादे समर्थ्यते ब्रह्म जगत का कारण है इसे सिद्धांति के द्वारा द्वितीय अधिकरण में बताया गया जन्मादेश यत ये जो द्वितीय अधिकरण है इसमें बताया गया जगत का कारण चेतन ब्रह्म है और इसका स्मृति के द्वारा समर्थन किया जाएगा स्मृति पाद एक आएगा द्वितीय अध्याय का जो प्रथम पाद है उसे कहा जाता है स्मृति पाद ये बताया जाएगा कि वेद ये तो वह इमानी भूतानी जायते ये न जाता इत्यादि वेद ने जो जगत का कारण ब्रह्म है चेतन है करके कहा इसे वेदानुकुल जो स्मृतियां हैं गीता तो मनुस्मृति और भी याज्ञवल के स्मृति आदि जगत का कारण चेतन ब्रह्म को बताने वाली तो केवल वेद ही जगत का कारण चेतन ब्रह्म है ऐसा बता रहा ऐसी बात नहीं स्मृतियां भी जगत का कारण चेतन ब्रह्म है इसका समर्थन करती है ये बताया जाएगा आ, स्मृति पाद में स्मृति पाद का मतलब द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और तर्कपाद है एक वो है द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद उसमें जो ब्रह्म कारणवाद के विरोधी प्रधान कारणवादादी हैं उनके मत में जो दोष है उनका युक्तियों के द्वारा प्रतिपादन किया जाएगा द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में जिसको तर्क पाद कहा जाता है इसलिए यहां पर कहते हैं कि ब्राह्मण कारणत्व स्मृति पादे समर्थ्य और प्रधान आदे है कारणत्व तर्क पादे युक्तिर निरस्यति भगवान व्यास जी निराकरण करेंगे निरस्य का करता है भगवान व्यासह। तो भगवान व्यास जी द्वितीय अध्याय का तर्कपाद नामक द्वितीय पाद में प्रधानादि इसमें आदि शब्द से परमाणुओं को शून्य को जितने भी ब्रह्म से अतिरिक्त जगत के कारण के रूप में वादियों के द्वारा स्वीकृत वाद है उनको लेना और उन प्रधानादि में कारणत्व का निराकरण किया जाएगा तर्कपाद में अब ये जो प्रथम अध्याय का प्रथम पाद है इसके अवशिष्ट जो अधिकरण है चार अधिकरण हो गए कुल ग्यारह अधिकरण है अभी सात अधिकरण बाकी है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में और द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद तृतीय पाद चतुर्थ पाद ये भी है इन सब में क्या करना है तो इस अधिकरण का पहले बताते हैं क्या किया जा रहा है इस अधिकरण से तो कहते अधुना तु श्रुतिया निरस्यती अधुना यानी इस समय प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण से प्रधान में जगत कारणत्व का निराकरण श्रुति के आधार पर किया जाएगा स्मृति और तर्क के आधार पर द्वितीय अध्याय में और यहां पर श्रुति के आधार पर निराकरण किया जाएगा प्रधान कारणादि का ईक्षित अधिकारणादि बाकी अधिकरणों से इसलिए कहते हैं कि ईक्षतेर ना शब्दम इति अब इस सूत्र का उच्चारण कर लें क्षतेर ना शब्दम एक सतेर ना शब्दम ईक्सते न अशब्दम ऐसे तीन पद हैं इसमें ईक्सते है इस एक पंचमी है न अव्य है और अशब्दम ये प्रथमांत है गुरुपक्षी सांख्य जिसे जगत का कारण कहते हैं प्रधान को उसका आधार करना सांख्यों ने जो प्रतिज्ञा की प्रधानम जगतः कारणम ये सांख्यों की प्रतिज्ञा है ना उसके साथ इस सूत्रस्थ न को जोड़ दीजिए न को जोड़ देंगे तो न प्रधानम जगत कारणम प्रधानम जगत कारणम न यह अर्थ निकलेगा जगत का कारण प्रधान नहीं है यह अर्थ निकलेगा ये सांख्यों का न से खंडन हो जाएगा उनकी प्रतिज्ञा के साथ न जोड़ने से आकाशादि जगत का उपादान कारण जड़ प्रधान नहीं है यह सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई तो सांख्य पूछेंगे क्यों जगत का कारण त्रिगुणात्मक जड़ प्रधान को क्यों न माना जाए सांख्यों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखा कि अशब्दम अशब्दम अशब्दम का अर्थ है अशब्दम में शब्दम से लेना वेद प्रतिपाद्यम शब्दम का अर्थ है और अशब्दम का अर्थ निकलेगा वेद अप्रतिपाद्यम और पद का करना तो तत्का अर्थ है सांख्य जिसे जगत का कारण मानना चाहते हैं वह प्रधान प्रधानम अशब्दम का अर्थ निकलेगा प्रधान जगत कारण रूप न वेद अप्रतिपाद्य है वेद के द्वारा जगत के कारण के रूप में प्रधान को नहीं बताया जा रहा है यह अशब्दम का अर्थ है तो जगत का कारण अतिद्रिय है अतिद्रिय होने से अतिद्रिय अर्थ में स्वतंत्र प्रमाण वेद को माना जाता है तो जगत का कारण कौन होगा इसका निर्णय हम अपने बुद्धि से नहीं कर सकते जो अपौरुष है वचन है वेद वे ही अतीन्द्रिय जगत के कारण का निर्धारण कर सकते हैं और वेद प्रधान को जगत के कारण के रूप से नहीं बता रहे हैं इसलिए जगत का कारण प्रधान नहीं होगा ये कहना है कि अशब्दम ही तत् तो तत् ही का अर्थ निकलेगा यस्मात् यशमात्णात् और तत् यानी प्रधानम अशब्दम यानी जगत कारणत्वेन रूपे वेद अप्रतिपादितम वेद ने उसे उसका जगत के कारण के रूप से प्रतिपादन नहीं किया कैसे कह सकते हैं आप जगत के कारण के रूप से वेद नहीं बता रहा है करके जो छादोग्य उपनिषद का छठवाध्याय है उसमें सदैव सौम्य इदम अग्रासमें तो वितीय इस वाक्यस्थ सत शब्द हमारे प्रधान को ही बता रहा है और उसी प्रधान को तत्तेजो असृजत इस वाक्यस्थ तत इस सरोनाम से ग्रहण किया जाएगा जो उपक्रम में सत्पदार्थ है जगत के कारण के रूप से बताया गया सत शब्द से और उसी का तत्तेजो असृजत इस वाक्य में तत तत् सरोनाम ग्रहण करेगा और सत है प्रधान इसलिए तत्का निकलेगा प्रधान और उसने तेज को बनाया ये वेद बता रहा है तो तेज आदि कार्यों का कारण वेद के द्वारा तत् शब्द से परामृष्ट प्रधान को ही बताया जा रहा है इसलिए आप कैसे कहते हो कि प्रधान अशब्द है ये शंका संख्यों की है तो इस शंका का निराकरण करने के लिए व्यास जी ने इस सूत्र में प्रथम पद का प्रयोग किया ईक्षते <coughs> तो ईक्षते यानी ईक्षणात ईक्ष दर्शने धातु है ईक्ष दर्शने उससे इक्स्तीपो धातु निर्देश सूत्र से स्तीप प्रत्यय होकर के और आदि होकर के बना ई क्षति ये स्तीप कृत है इसलिए तिगंत नहीं है तिप्त वाला तिप नहीं है यह कृत प्रत्यय है जैसे स्त्रीय तीन से अक्तिन होकर के कृति गति आदि बनता है ऐसे स्तिप होकर के बना इक्षति। उसका पंचमी का एक वचन है कवि का जैसे बनता है कवे है ऐसे इक्षति का ईक्षते और वो स्त्रीप निर्देश हुआ है हाँ पाननीय सूत्रों में बहुत जगह है धातु का प्रयोग करने के लिए यानी धातु को दिखाने के लिए स्तिप का निर्देश होता है स्तिप प्रत्यय करके फिर प्रातिपदिक बना करके निर्देश होता है क्योंकि भाष्य में पतंजलि जी ने एक पाणिनि पाननीय सूत्रों पर भाष्य लिखा है ना उसे कहा जाता है महाभाष्य और उसमें उन्होंने कहा अपदम न प्रयुंजित संस्कृतज्ञ को जिसकी पद संज्ञा नहीं है ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए पद का ही प्रयोग करना चाहिए और पद संज्ञा होती है सुप्तिगंतम पदम सूत्र से आ, सुबंत तिगंत की तो धातु को कहीं कहीं बताना होगा तो धातु मात्र तो सुभंत भी नहीं है तिगंत भी नहीं है सुप्रत्ये तो आते हैं प्रातिपदिक से और तीन प्रत्यय आते हैं धातु से पर में तो धातु से पर में तीन प्रत्यय आएंगे तो वो कर्ता कर्म और भावार्थ में आएंगे धातु मात्र में तो आएंगे नहीं इसलिए स्तिप प्रत्यय कहीं करेंगे धातु को दिखाने के लिए तो बन जाता है फिर कृत क्रिद, कृदंत होने से प्रातिपदिक और उसे सुप प्रत्यय ला करके घसी फिर वो घसी गसोच्च सूत्र से गुण आदि करके बन गया ईक्षते सकार कुरुत्व विसर्ग तो हुआ वो सब घेर गीति सूत्र से गुण हुआ घसी घसोस से पूर्व रूप हुआ पूर्व रूप सकार को सर्ग इक्षते, तो ये सुबंत होने से पद हुआ तो इसका अर्थ निकलेगा ई क्षणात ईक्षते का ईक्षणात अर्थ निकलेगा तो क्षण करने से ये बताया गया है तो तेजो असृजत ये जो वाक्य है ना छांदोगे के छठवे अध्याय में इसमें तत शब्द से सत कोई लेना है ये तो ठीक कह रहा हैं सांगे लेकिन तत तत्तेजो असृजत और सदैव स्व में इधमग्रासित इन दो वाक्यों के बीच में और एक वाक्य है वो है तद तद्यत बहुश्याम प्रजा येय एक वाक्य आता है पहले तत तत्तेजो असृजत के पहले और इसमें जो तत् हैं, वो भी सत का परामर्शक हैं। तद ऐ तो तत्का है सत ने ऐक क्षत है ईक्षण किया यानी ईक्षण कर्ता के रूप में सत को बताया जा रहा है और क्या ईक्षण किया ईक्षण यानी एक संकल्प किया क्या संकल्प किया कि बहुश्याम प्रजा ये मैं जगत जो प्रपंच है अनेक प्रकार का उस रूप से प्रजा येय यानी उत्पन्न हो जाऊं प्रगट हो जाऊं ऐसा सत ने संकल्प किया सत पदार्थ ने संकल्प किया तो संकल्प जड़ घटादि का धर्म नहीं है संसार में देखा जाता है जड़ वस्तु में ईक्षण नहीं होता ईक्षण ये चेतन का धर्म है तो तद्यत बहुश्याम प्रजा ये यह श्रुति ये कह रही है कि सत्पदार्थ ने जो एक रूप हैं अनेक रूप होने का संकल्प किया और फिर अपने इस संकल्प की पूर्ति के लिए तेजादि को बनाया स्वयं ही तेजादि रूप से अभिव्यक्त हुआ तेजादि रूप से यानी प्रपंच के रूप से विवर्तित हुआ तत्तेजो असृजत तो यहाँ को ले शब्द से केवल सत को नहीं लेना तत्तेजो असृजतमे ईक्षण कर्ता जो सत है उसका परामर्शक है तत्शब्द तत्तेजो असृजत में लेना है तद ऐक्ष बहुश्याम प्रजा इस वाक्य के द्वारा बहुभवन विषयक संकल्पकर्ता जिसे बताया गया ऐसा पदार्थ सत्पदार्थ शब्द से परामृष्ट होगा और प्रधान जड़ होने से संकल्प करता पदार्थ नहीं होगा या तत्तेजो असृजतमे तत शब्द से वही सत लेना है जो ईक्षण करता है ईक्षण करती सत का परामर्शक तत्तेजो असृजत इस वाक्यस्थ तत्शब्द होगा इसलिए अर्थ निकलेगा कि वो चेतन है सत्पदार्थ जो तत्तेजो असृजत में तत्शब्द से परामृष्ट है और उसको जगत का कारण बताया जा रहा है तेज आदि जगत का कारण संकल्प करता है संकल्प पूर्वक इक्शन पूर्वक जगत बनाने वाला जगत का कारण है प्रधान में ये संकल्प असंभव है इसलिए वेद के द्वारा जगत के कारण के रूप से जिस सत को बताया गया है वह चेतन होगा न कि जड़ प्रधान तो ये जो प्रश्न था सांख्यों का कि आप कैसे कहते हो वेद अप्रतिपादित प्रधान है जगत के कारण के रूप से वेद प्रधान को नहीं बता रहा है ये आप कैसे कह रहे हो ये जो वेदांति के प्रति सांख्यो का प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए इक सतह कहते हम इसलिए कह रहे हैं कि वेद प्रधान को जगत का कारण नहीं बता रहा है करके वेद तो ईक्शन करता को जगत का कारण बता रहा है रिक्शन करना चेतन का धर्म है और आपका प्रधान जड़ है वो ईक्षण कर नहीं सकता इसलिए वेद प्रतिपादित जगत का कारण आपका प्रधान नहीं हो सकता और वेद जगत के कारण के रूप से जिसे बताएगा उसे ही जगत का कारण माना जाएगा चेतन को बता रहा है इसलिए जगत का कारण जड़ प्रधान नहीं होगा अपितु तो चेतन होगा ये यहां पर बताया जा रहा है तो इक सतेर ना शब्दम ये जो सूत्र सूत्र है इस सूत्र का जो अर्थ हुआ इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं पहले पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साथ इस सूत्रस्थ बीच वाला जो पद है न इसे जोड़ करके सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताते हैं भगवान कि सांख्य परिकल्पित अचेतनम प्रधानम जगत कारणम शक्यम वेदांतु आश्रयित उपनिषदों में यानी वेदांतेशन तो उपनिषदों में सांख्यों के द्वारा जगत कारण के रूप में परिकल्पित जो प्रधान है उसे उपनिषदों में जगत का कारण बताना संभव नहीं होगा उपनिषदे उसे ही जगत का कारण बता रही है ये नहीं कह सकते ऐसा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि अशब्दम ही तत सूत्रस्थ तृतीय पद का अर्थ कर रहे हैं तत तत्ख्य परिकल्पित प्रधानम सांख्यों के द्वारा जगत के कारण के रूप से स्वीकृत तो प्रधान अशब्द है अशब्द हैं का अर्थ है वेद के द्वारा जगत कारण के रूप से अप्रतिपादित है सांख्या प्रश्न करते हैं एक कि कथम अशब्दत्व ऊपर से जोड़ देना प्रधानस्य तो प्रधानस्य से अशब्दत्व कथम आप हम जिसे जगत का कारण कह रहे हैं प्रधान को वह वेद के द्वारा जगत कारण के रूप से अप्रतिपादित हैं ऐसा आप कैसे कह सकते हो ये कथम अशब्दत्वम ये प्रश्न है उत्तर दिया प्रथम प्रश्न पर से इस प्रश्न का कि एक सते और एक सते इसकी व्याख्या करते भाष्कर भगवान ईक्षित्व श्रवणात कारणस्य ईक्षते का अर्थ है कारणस्य ईक्षित्रित्व श्रवणात वेद जगत के कारण को ईक्षिता बता रहा है ईक्षण करता बता रहा है मैंने <coughs> जगत कारण का ईक्षण धर्म बता रहा है और ईक्षण चेतन कर सकता है प्रधान नहीं जड़ नहीं कर सकता जगत के कारण को ईक्षण करता बता रहा है वेद ये आपको कैसे मालूम हुआ यदि सांख्य पूछते हैं तो ये प्रश्न उनका है कथम यानी आपने कैसे निश्चय किया वेद जगत के कारण को ईक्षण करता कह रहा है करके इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि एवं ही श्रूयते तो एवं यानी वक्षमान प्रकार सुना जा रहा है क्या कि सद सौम्य तद तदक्षत बहुशाम प्रजा येय तत्तेजोसृजतक्रम सद सौम्य इदमग्रसीतमेवा द्वितीयम <coughs> ऐसा उपक्रम करके फिर तदक्षत बहुश्याम प्रजा ये ये वाक्य आया इस वाक्यस्थ तत ये सर्वनाम उपक्रम में कहे गए सत का परामर्शक होगा और ऐक्षत का अर्थ है ई क्षण किया किसने तो तत शब्द से ग्राह्य सत ने तो तद इस वाक्य ने कहा कि सत ईक्षण करता है जिसे जगत का कारण कहना है सत को ही तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्य तत्शब्द से ग्रहण करके जगत के कारण के रूप से बता रहे हैं और उससे पहले तदायक्षत ये वाक्य बता रहा है कि जगत बनाने से पहले जगत करत, के कारणभूत पदार्थ ने एक निश्चय किया संकल्प किया क्या संकल्प किया तो बहुश्याम प्रजा ऐसा संकल्प करके फिर तत्ज असृजतायाव श्रूयते एवं श्रुयते का अन्वय करना इति के साथ इतम ही श्रूयते ऐसा जिस कारण से सुना जा रहा है ही का अर्थ है जिस कारण से यस्मा कारण इतव श्रूयते तस्मात् तो जगत कार कारण ईक्षित्री जगत का कारण ईक्षिता होगा यानी चेतन होगा टीकाकार सूत्र का अन्वय करके बता रहे हैं और फिर बहुशा प्रजा इत्यादि की व्याख्या भी करते है थोड़ी सी तो देखिए ईक्षण श्रवणात वेद शब्दावाच्यम अशब्दम प्रधानम टीका में तो प्रधानम अशब्दम प्रधान अशब्द हैं यानी वेद अप्रतिपादित है क्यों तो अशब्दम का अर्थ कर दिया वेद शब्द अवाच्यम अशब्दम का ये अर्थ है प्रधानम वेद शब्द अवाच्यम प्रधान वेद शब्द का अर्थ नहीं है यानी वेद के किसी भी वाक्य के द्वारा जगत कारण के रूप से नहीं बताया जा रहा क्यों तो कहते ईक्षण श्रवणाथ क्षण सुना जा रहा है इसलिए और आगे लिखते हैं अशब्दत्वात यानी प्रधान के अशब्दत्व में हेतु है ई क्षण और अशब्दत्व ये हेतु है फिर जगत का कारण न होने में इसलिए लिखते हैं कि अशब्दत्वात न कारणम इति सूत्र योजना और अशब्द होने के कारण वह नहीं हो पाएगा जगत का कारण प्रधान आगे है तत् सतशब्दवाच्यम कारणम ऐक्षत तद क्षत इस वाक्य का अर्थ करते हैं तत् जगत का कारण जो सत है सत शब्द का अर्थ जो जगत का कारण है उसने ऐक्षत यानि ईक्षण किया और ई क्षण का विषय बताया गया तो ई क्षणम एव आह बहु इति क्षण का क्या स्वरूप है तो बहुश्याम प्रजा येय इत्याक ई क्षण सत् पदार्थ ने किया ये अर्थ निकलेगा प्रजा येय इसका उत्तरण लिखते हैं बहु यानी प्रपंच रूपेण बहु बहुप्रजा इसका अर्थ कर रहा है तो बहु शब्द का अर्थ कर दिया कि बहु यानि प्रपंच रूपेण स्थित्यर्थम ये बहु का अर्थ कर दिया बहु शाम का तो बहु शाम यानि प्रपंच रूप से स्थित होने के लिए अहम एव उपादानतया कार्याभेदात जनिष्यामी तो जगत का उपादान कारण मैं ही हूं उपादान कारण से अभिन्न हुआ करता है उसका कार्य कार्य की उसके उपादान कारण से अलग सत्ता नहीं होती उपादान कारण की सत्ता से ही सत्तावान साधिकता दिखता है कार्य इसलिए कहते हैं और जगत का उपादान कारण कौन है तो ब्रह्म ने निश्चय किया सत्पदार्थ ने कि मैं ही जगत का उपादान कारण हूं तो अहम एवं उपादानतया कार्य भेदात तो कार्य से अभिन्न हूं मेरे से अलग तो कोई कार्य है नहीं जगत है नहीं इसलिए जनिष्यामी यानी अहम एवं जनिस्यामी कार्य रूप से मैं ही प्रकट हो जाऊंगी इति इस प्रकार का जगत कारण सत पदार्थ ने किया इसे प्रजा ये इस वाक्य पद से बताया गया आगे कहते हैं तत्तेजो असृजत इसका उत्तरण लिखते हैं एवं तत् सत ईक्षि आकाशम वायुच सृष्ट्वा तेज सृष्टवत्या तेजो असृजत ये वाक्य कहा तो ये लिखते हैं कि एवम् एवं तत्सदि अने तद तेजो असृजत इस वाक्यस्थ शब्द यहाँ पर से लेना और उसका अर्थ कर दिया उसका सत् अरो सत् ने क्या किया तो एवं ईक्षित्वा इस प्रकार ई क्षण करके फिर आकाश और वायु को बना करके तेज को बनाया इसलिए कहते आकाशम वायुंच सृष्टवा तेज सृष्टवत तेज को उत्पन्न किया ऐसा तत्तेजो असृजत यह वाक्य कहता है आगे भाष्य में है भाष्य देखिए तत्र त्रद शब्दवाच्यम नाम रूप जगत प्रागुत्पत् सदात्मना अवधार्य तधान से सब वाच्य तधान प्रधानस्य न प्रकृत्य तस प्रकृत सत्शब्दवाच्य ईक्षण पूर्वक तेज प्रभृते सृष्टि दर्शयती तो ये कहते हैं तत्र यानी छांदोग्योपनिषद के छठवें अध्याय में जो उपक्रम वाक्य है सदेव सौम्य इदमग्र आसीत इस उपक्रम वाक्य को तत्र शब्द से लेना और उस उपक्रम वाक्य में जो इदम् शब्द है सदैव सौम्य इदमग्र आसित तो यहाँ पर जो इदम शब्द हैं उस इदम शब्द का अर्थ बताते हैं कि इदम शब्द नाम रूप जगत इदम शब्द से नाम रूप से अभिव्यक्त जगत को लेना इदम शब्द वाच्यम नाम रूप व्याकृतम जगत इसका अर्थ हुआ और दम शब्द का अर्थ बताया जगत अग्रे शब्द का अर्थ करते हैं प्राक उत्पत्ते सदैव सौम्य ईदम अग्र आसीत तो, तो अग्रे यानी उत्पत्तेदम यानी यह नाम रूप से अभिव्यक्त जो जगत स्थिति काल में दिख रहा है वह जगत अपने अभिव्यक्ति से पहले अग्रे शब्द का अर्थ है अभिव्यक्ति यानी उत्पत्ति तो अपनी अभिव्यक्ति से पहले यह स्थिति अवस्था में नाम रूप से अभिव्यक्त दिखने वाला जगत सदैव आशित यानी सदरूप ही था कारण रूप ही था तो ये कह रहे हैं कि जगत उत्पत्ति प्राग उत्पत्ते सदात्मना अवधार्य तो सत यानि कारण तो कारण रूप से कार्य का अवधारण करके ये बताया कि कारण को छोड़ करके कोई अलग से आकाशादी कार्यात्मक जगत स्वतंत्र सत्ता वाला था ही नहीं प्रकृत सत्शब्दवाच्य ईक्षण तेजः तेज हे सृष्टित्व दर्शयती और तस प्रकृत सत्शब्दवाच्य तो वही जो सत्शब्द का अर्थभूत प्रकृत चेतन तत्व है उसे ईक्षण पूर्वकम तेज प्रभृति सृष्टित्व दर्शेती ईक्षण पूर्वक तेजादि जगत का प्रवृत्ति यानी आदि तो तेज तेजादि जगत का सृष्टा बताया जा रहा है सृष्टा बताया वेद ने तो तेजो असृजत इत्यादि वेद ने उसी सत को तेजादि का कर्ता बताया कारण बताया कैसा कारण पहले ईक्षण पूर्वक कारण बता ईक्षण किया और फिर तेज को बनाया ऐसा कहा तथा अन्यत्र तो जैसे छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय में ईक्षण कर्ता बताया गया है जगत के कारण को इसलिए जगत का कारण छांदोग्य का अध्याय चेतन को बता रहा है ये निश्चित होगा कहते जैसे छांदोग्य का अध्याय चेतन जगत का कारण है करके कहता है ऐसे ऐतरे उपनिषद भी जगत का कारण चेतन ही है ऐसा बताती है ऐत्रे उपनिषद इसे कहा जा रहा है तथा अन्यत्र अन्यत्रन ऐत्रे उपनिषदि तथा यानि वैसा ही जैसा छांदोग्य के छठवें अध्याय में चेतन जगत का कारण है जड़ नहीं ये कहा ऐसे ही ऐत्रे उपनिषद ने भी जगत का कारण चेतन ही है जड नहीं ऐसा कहा है ये तथा अन्यत्र का अर्थ निकलेगा अब वो ऐतरेय का कौन सा वाक्य है जो ये बता रहा है जगत का कारण चेतन है करके तो उपक्रम में ही ऐतरेय उपनिषद का जो प्रथम वाक्य है उपक्रम वाक्य वही बता रहा है आत्मा व इदमेकअग्र आस नकिचन मिषत स ईक्षते लोकान्नु सृजा तो ये कहते हैं कि इदम यानी वो जगत नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ जगत अग्रे कव ही अर्थ है उत्पत्ति से पहले <coughs> आत्मा वही एक आसीत ऐसा लगाना तो आत्मा ही था जगत की अभिव्यक्ति से पहले यह जगत आत्मरूप ही था आत्मा वा इदम एक एवं अग्र आसीत जगत अपने उत्पत्ति से पहले आत्मरूप ही था यह उदाहरण किया और आगे कहते हैं नान्यत किंचन मिशत तो अन्यत यानि आत्मा से अतिरिक्त कोई अनात्म वस्तु किंचन यानि थोड़ी भी मिशत यानि सत्तावान सचेष्ट कोई भी वस्तु न यानी नहीं थी जगत की उत्पत्ति से पहले स्वतंत्र सत्तावती आत्मा की सत्ता को छोड़कर के स्वतंत्र सत्ता वाली कोई भी सचेष्ट वस्तु नहीं है ऐसा नान्यत किंचन आत्मा को छोड़कर के अन्य अनात्म वस्तु का अभाव बताया गया और तो कहते हैं आत्मा भी है और प्रकृति यानी प्रधान भी है और प्रधान की आत्मा की सत्ता से ही सत्ता नहीं है अभी तो स्वतंत्र सत्ता है वह आत्मा में कल्पित नहीं है और वेदांतियों का जो अव्याकृत है वह आत्मा में कल्पित है इसलिए आत्मा की सत्ता से अलग उसकी सत्ता नहीं है और इनका तो प्रधान स्वतंत्र है उसका तो ये श्रुति निषेध कर रही है नान्य किंचनिषेद करके और सईक्ष स यानी आत्मा जगत की अभिव्यक्ति से पहले जो है कौन है आत्मा है और उस आत्मा ने ईक्षण किया यानी संकल्प किया क्या ईक्षण किया लोकानु सृजा इति तो लोकानु श्रीजई श्रीजई यह है उत्तम पुरुष उसे आयादेश होकर का लोप हो गया सृजा बना हो हाँ। लो, तो लोकानु श्रीजाई। तो मैं संसार को बनाऊं ऐसा ईक्षण किया किसने आत्मा ने और फिर आगे कहते हैं कि स ईमान लोकान असृजत और ईक्षण पूर्वक स यानी ईक्षण करता आत्मा ने ईमान लोकान असृजत इन लोकों की उत्पत्ति की लोकों को बनाया इति इतिपूर्विका एवं सृष्टि आचष्टे पुरुषम प्रस्तुत तो ये पूर्ण विराम है कि नहीं हाँ इसमें नहीं है होना चाहिए इति अन्यत्र क्या नाम ईक्षापूर्विकमेंचे तो ऐतरेय उपनिषद भी ईक्षा यानी ईक्षण ईक्षदर्शनी धातु से गुरोश्च हलह एक सूत्र है ना पानी निया। उसे अंग प्रत्यय होता है और फिर स्त्रीलिंग में टाप होकर के ईक्षा बनता है, वह अंग होता है भाव अर्थ में जो गुरु पद है और हलंत धातु है उसे भावार्थ में अंग प्रत्यय होता है और ईक्ष बन जाता है और स्त्रीलिंग में ओ तीन से स्त्री स्त्रियाम पद आता है तो स्त्रीलिंग में होता है अंग प्रत्या शब्द स्त्रीलिंग होगा उसे टाप होकर के ईक्षा बनेगा तो भावार्थ में होने से उसका अर्थ निकलेगा ईक्षण ईक्षा और ई क्षण शब्द एक ही धातु से भावार्थ में लुट करेंगे तो ई क्षण भावार्थ में अंग करेंगे तो ईक्षा प्रत्यय भिन्न है प्रकृति एक है और प्रत्यार्थ एक है दोनों भी भावार्थ में हुए हैं तो ईक्षा पूर्वी काम से निकलेगा ईक्षण पूर्वक सृष्टि आचष्टे तो उपनिषद ऐत्रेय पूर्वक ही सृष्टि बता रही है जगत के कारण तो जगत का कारण आत्मा है वो ईक्षण करता है यानी चेतन है थोड़ी टीका है टीका को देखिए जो ऐत्र उपनिषद में नान्यत किंचन मिशत एक वाक्य आया, जो यहाँ दिया है न भाष्य में नान्यत किंचन मिशत उसमें मिशत शब्द का अर्थ करते हैं चलत टीकाकार तद इति इस प्रतीक के बाद में है ना कि मिशत यानि चलत चलत का अर्थ है सचेष्ट चलन है चेष्टा चलत का अर्थ है क्षत्रि प्रत्यय होकर के बना न चलत उसका अर्थ निकलेगा चेष्टा करता हुआ चेष्टा करता हुआ यानी कृतिमान कोई भी सक्रिय वस्तु जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा को छोड़कर के दूसरी थी नहीं नान्य किंचन मिशक का अर्थ निकलेगा जो जगत सृष्टि अनुकूल व्यापार करने वाली वस्तु हो आत्मा को छोड़ करके स्वतंत्र सत्तावती ऐसी थी नहीं इसलिए मिशद का शब्दार्थ चलत करके भावार्थ बताते हैं कि सत्वाक्रांतम इतिवत सत्वाक्रांत कोई पदार्थ नहीं था आत्मा को छोड़ करके सत्वाक्रांत का मतलब सत्व विशिष्ट सत्व यानी सत्ता अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला आत्मा की सत्ता की अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला कोई भी पदार्थ नहीं था ये नान्य किंचन शत निकलेगा स आगे आता है कि स ऐक्षत इमानु इमान लोका लोकान्नु सृजाइति तो यहाँ पर जो स शब्द है सरो नाम उसका अर्थ कर रहे हैं कि स यानी भिन्न परमात्मा जिसे आत्मा वा एक अग्र आस में आत्मा शब्द से कहा वह आत्मा है प्रत्यक अभिन्न परमात्मा जीवाभिन्न परमात्मा और उसी का परामर्शक है स शब्द और फिर आगे आता है कि प्राणम असृजत प्राणात श्रद्धाम ये प्रश्न उपनिषद में आएगा टीकाकार ये प्रश्न उपनिषद का वाक्य बता रहे हैं कि प्राणम असृजत पृथ्वी रा खुर्ज्योतिराप पृथ्वींद्रियम तपो कर्म लोका आ, लोका इति मंत्रकोकेशम ची उत्ता सोड़शकला ये स जीवाभिन्न परमात्मा यहाँ पर पूर्ण विराम है कि नहीं है? हाँ या कॉमा हो वो तो ऊपर वाला कॉमा है ना इनोवर्टेड कॉमा ने नीचे अच्छा हाँ तो स का तो पास में यदि परमात्मा के पास यदि कॉमा है तो ठीक ही है और ये अर्थ किया जा रहा है आगे वाले का आगे जो एक वाक्य आ रहा है ना टीका भाष्यम है ये सृष्टि आचष्टे के पास पूर्ण विराम भाष्य में फिर आगे आता है कोचितो सोड, सोडस कलम पुरुषम प्र, प्रस्तुत आह स इक्षान चक्रे स प्राणम असृजत इति तो यहाँ पर जो स शब्द आया है स इक्षान चक्रे स प्राणम असृजत यहाँ वाले स का अर्थ हैं। जीवा भिन्न काम है भिन्न परमात्मा टीका में जहाँ कोमा परमात्मा तो क्वचिचोड़श कलम पुरुषम प्रस्तुत्य षोड़श कल पुरुष की प्रस्तुति करके प्रस्तावना करके फिर प्रश्न उपनिषद में कहा गया स इक्षान चक्रे तो स यानी जीवाभिन्न परमात्मा ने इक्षान चक्र यानी ईक्षण किया और इक्षण करके फिर स प्राणम असृजत उसने ईक्षण पूर्वक प्राण की सृष्टि की और प्राणम असृजत के बाद में वो पूरा वाक्य जो प्रश्न उपनिषद में है उसे टीकाकार ने बताया और यहाँ पर जो एक वाक्य आया कि सोड़स कलम पुरुषम प्रस्तुत्य उसमें पुरुष का विशेषण है सोड़स कल।, कल में है बहुरी समास सोड़श कल तम सोड़स पुरुषम तो सोड़स तो सोलह कलाएं कौन कौन है सोड़स कल पुरुष में तो सोलह कलाएं बताई प्रश्न उपनिषद में कि स प्राणम असृजत ओटिका में आ रहा आगे तो स का तो स प्राणम असृजत में स का अर्थ कर दिया जीवाभिन्न परमात्मा उस जीवाभिन्न परमात्मा ने प्राणम असृजत प्राण को बनाया तो ये प्रथम एक कला है प्राण सोलह कलाएं इसमें बताई हैं तो प्राण एक कला हुई फिर आगे बताते हैं प्रानात श्रद्धाम खम प्राणात्म वायुराप पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम अन्नाथ वीर्यम तपो मंत्र कर्म लोका सूच नाम लोकेशु नाम तो इसमें फिर प्राण के बाद श्रद्धा को बनाया प्रानात श्रद्धाम असृजत परमात्मा ने प्राण रूप कला के बाद प्राणात् पश्चात श्रद्धाम असृजत ऐसा लगाना श्रद्धा नाम की कला को फिर खम वायु ज्योति आप पृथ्वी इससे पंचभूत खम यानी आकाश वायु और ज्योति यानी तेज और आप यानी जल और पृथ्वी ये बनाए पांच भूत और इंद्रियम मनो अन्नम तो ये पृथ्वी तक सात हो गए ना प्राण श्रद्धा ये दो और पांच भूत मिलकर के सात और इंद्रिय आठवा आठवीं कला है इंद्रिय और मन है नव नवी कला और फिर अन्नम दसवीं और वीर्य अन्नत वीर्यम ये वीर्य है ग्यारहवीं कला और बाकी पांच कला है तप मंत्र कर्म लोक ये चार हो गए और नाम ये पांच ऐसे सोलह ग्यारह और पांच सोलह तो ये सोलह कलाएं हैं ये कहते इति उ कला हा तो लोकेशु नामच तो लोक और लोक में फिर ये जो नाम होता है लोक देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि नाम शुगदेव व्यासदेव आदि और ये सोलह कलाएं हैं जीव की और इन सोलह कलाओं में से कहा जाता है गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवास् सर्वे प्रतिदेवतासु तो ये जो सोलह कलाएं हैं इनमें से पंद्रह कलाएं अपने अपने उपादान कारण में लीन हो जाती हैं और एक कला बसती है वो एक कला क्या है नाम अंतिम कला जो ज्ञानी हो जाते हैं न ज्ञानी जिनको निर्विशेष का आत्म रूप से साक्षात्कार होता है और शरीर छोड़ते हैं तो ये पंद्रह कलाएं प्राण से लेकर के लोक तक की छूट जाती है उनसे उनके दृष्टि से उनका नाम भी छूट जाता है वो तो नाम रूप से रहित हो जाते हैं लेकिन हम अज्ञानियों के दृष्टि में आज भी व्यास का नाम चल रहा है सुखदेव जी का नाम चल ही रहा है जो भी मुक्त हुए हैं ब्रह्मज्ञानी, ज्ञानी वामदेवादि उनका नाम तो संसार में है ही है ना वो नाम रूप कला रहती है अज्ञानी की दृष्टि में और ज्ञानी की दृष्टि में तो वो भी नहीं दो दृष्टिया है ना तो इस प्रकार ये वो सोलह कलाए हैं बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मदह